ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, पढ़ने की हद समझ है पढ़ने की हद समझ है समझने की हद ज्ञान ज्ञान की हद हरिनाम है यह सिद्धांत उड़ काशी गंगा किनारे कबीर जी के चरणों में एक साधक आ गया हूं जिज्ञासु जिज्ञासु ने कहा महाराज ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है ज्ञान तो अनहद है अब अनहद की कोई हद कोई नहीं बता पाता है कभी ने कहा भाई विद्वान भले अनाहद की हद न बना बता पाए लेकिन अनुभवी पुरुष अनहद की हद बताने में देर भी नहीं करते हद टुपे सुलिया बेहद टुपे सो पीर हद बेहद मैदान में सुया दास कबीर महाराज हम समझे नहीं कृपा कीजिए अपने ज्ञान के रहस्य को हम समझ पाए उस ढंग से वर्णन करने की विशेष कृपा करिए बोले पढ़ने की हद समझ है तुम सब भी पढ़े तो उसकी हद क्या है कि समझ आ जाए जो पढ़े हो समझे विषय को उस सिद्धांत को पढ़ने की हद समझ है समझ की हद ज्ञान समझ की हद है कि जहां से समझ आती है उसका ज्ञान हो जाए ज्ञान की हद हरि नाम है यह सिद्धांत आम ज्ञान हो जाए कि यह प्रकृति है अनित्य है और ये नित्य है तो जो नित्य है सदा प्राप्त है स्वतः प्राप्त है सबको प्राप्त है सदा के लिए प्राप्त है जो नित्य है और जो अनित्य है उसकी स्वतः निवृत्ति है सदा निवृत्ति और सबके यहां से निवृत्ति है अनित्य निवृत्त हो रहा है और नित्य सदा प्राप्त है इस हरि के नाम में हरि की निष्ठा में नित्य में जग जाए तो हो गया सब काम बहुत ऊंची बात एक है स्वतः प्राप्त तत्व सदा प्राप्त है परमात्मा आत्मा स्वतः प्राप्त तत्व और दूसरा है सहज निवृत्त तत्व तो सहज में निवृत्त तत्व जो है वो प्रकृति का है और स्वतः प्राप्त तत्व जो है वो परमात्मा है मैं हूं कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता फलाना है कि नहीं संदेह होगा फलाना देवता था कि नहीं या है कि नहीं संदेह होगा लेकिन मैं हूं कि नहीं संदेह नहीं होगा मैं हूं। तो मैं मैं मनुष्य हूं ये प्रकृति है लेकिन हूं और स्वतः पुरुष प्राप्त है यह पृथ्वी है तो पृथ्वी प्रकृति है लेकिन उसमें जो है पना है वो स्वतः चैतन्य है ये शक्कर का खिलौना है अब शक्कर को तोड़ फोड़ दिया तो खिलौना टूट गया चाशनी मना दी तो शक्कर भी हट गई लेकिन शरबत है चाशनी है, है पना खा लिया तो पेट में खुराक है फिर रक्त है उसका हिस्सा त्याग दिया तो खाद है कचरा है तो है जो है स्वतः रहता है तो एक है स्वतः प्राप्त जो अपना आत्मा परमात्मा और दूसरा है प्रकृति उसमें प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति भी होती जाती है जैसे बालक जन्मा दो वर्ष तक उसे शिशु कहते हैं पांच वर्ष तक वो कुमार है दस वर्ष का हुआ पोंगंड हुआ पंद्रह वर्ष का हुआ दस से पंद्रह वर्ष तक किशोर हो गया पंद्रह से तीस वर्ष की उम्र तक को युवा माना जाता है कोई पच्चीस पैंतीस भी मान लेते हैं तीस से पचास तक प्रउड माना जाता है पचास के बाद बुढ़ापा माना जाता है तो ये शिशु है ये कुमार है कोंगंड है किशोर है युवा है प्राउड है बोले मर गया तो मर गया है तो स्वर्ग में है नरक में है उसका शरीर जल गया मर गया तो मुर्दा है मुर्दे को जला दिया तो हड्डिया है राख है राख और हड्डिया को कहीं गाड़ दिया तो खात है तो उसमें जो अस्थि है वो चेतन का है और परिवर्तन जो है ऊपर से माया का है तो ब्रह्मी वसन्न ब्रह्म पेटी ही वृद्धार्ण उपनिषद में लिखा है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवति तो जो सदा है स्वतः प्राप्त है परमात्मा आत्मा लेकिन चिंतन होता है जो परिवर्तन है उसमें सत्य बुद्धि है और जो स्वतः सदा है उसमें प्रीति अथवा सजगता नहीं है लहरों पर लहरें सारा परिवर्तन हो रहा है कितना भी संभाल के रखो ये फूलों की माला को संभाल के रखो परिवर्तन मकान को घर को शरीर को बाल्यकाल को सब को संभाल के रखो नहीं परिवर्तन होता है जिसका परिवर्तन होता है वो निवृत्त भी हो रहा है मैं ये कैसे छोड़ू मेरे को छूटता नहीं है अरे तुम छोड़ो नहीं छूटता जा रहा है जो नहीं छूटता उसको याद नहीं करते जो नहीं छूटता उसको जानते नहीं है इसीलिए चिंता है परेशान है कि ये मेरा तकलीफ कैसे छूटे ये फल्ला कैसे छूटे जो छूट रहा है वो छूट रहा है और जो कभी नहीं छूटता है वो आनंद स्वरूप है प्रेम स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है शांत स्वरूप है स्वतः सिद्ध है इस प्रकार के ज्ञान में निष्ठा आ जाए तो पढ़ने की हद समझ है समझ की हद ज्ञान ज्ञान की हद हरि नाम है शुरू में हरि नाम उच्चारण करते फिर होठों में चलता है फिर हृदय में ओंकार अथवार फिर उसके अर्थ में मन रमण करना डग जाता है, है।, है हरि नाम की या, यात्रा पूरी हुई तो जो है वो है और जो निवृत्त हो रहा है वो निवृत्त हो रहा है तो है में टिक जाए है सदा है सदा था सदा है सदा रहेगा है में टिकते नहीं और जो सहज निवृत्त हो रहा है उसकी सत्य बुद्धि मिटाते नहीं अरे ये चला गया अरे ये आ जाए ये हो जाए जो चला गया वो चला जाएगा आ जाएगा वो भी चला जाएगा लेकिन जो सदा है उसकी प्रीति उसकी जानकारी नहीं है सो तो साहेब सद सदा हजूरे गुरुवाणी में लिखा है सो तो साहेब सद सदा हजूरे अंदाजानत ताको दूरे, सो तो प्रबद्धूर नहीं प्रबत्तू है जो है वही प्रभु है वही चैतन्य है विमल है सहज सुख है वही शाश्वत है और वही सभी में मैं मैं मैं मैं मैं मोहन मैं कन्हैया मैं मोड़ासा वाला मैं मधुसूदन मैं गोपी मैं फलाना ये गोपीचंद ये फलाना ये माया के शरीर का नाम है लेकिन जहां से मैं उठता है मैं हूं तत्व चैतन्य एक सेठ को हुआ के बाबा जी को कैसे भी करके घर में पद चिन्ह पड़वा दू बाबा जी को रिझाया और संत महाराज ने इतना मकान ये वो बोले इतना सारा तुम्हारी जायदाद है तो कोई चौकीदार बौकीदार है कि नहीं बोले महाराज जो कोई सब चौकीदार रखे हैं चौकीदार नहीं हो तो इतनी मिलकत की रखवाली कौन करेगा महाराज चौकीदार के सिवा तो लोग दिन दाड़े उठा के ले जाए बोले ये बाहर के धन जो निवृत्त हो रहे हैं उसको संभालने के लिए चौकीदार रखे और जो सदा रहे उस धन के तरफ ले जा लुटेरे लगे हैं उस धन का तुमको पता नहीं चलने देते उधर के कोई चौकीदार नहीं रखा क्या महाराज में, में समझा नहीं तो बोले तुम्हारी शांति चुरा के ले जाते तुम्हारी सज्जनता चुरा के ले जाते तुम्हारा स्नेह चुरा के ले जाते तुम्हारा रस चुरा के ले जाते तुम्हारा आनंद चुरा के ले जाते तुम्हारा माधुर्य चुरा के ले जाते उनको भगाने के लिए तुमने हरि नाम का राम नाम का चौकीदार नहीं रखा क्या भगवत नाम सुमरण नहीं होगा तो ये सदगुण चुराकर ले जाएगा अहंकार अज्ञान इसीलिए सतत मानसिक चौकीदार अर्थात भगवान नाम का सुमरण ताकि तुम्हारे सदगुणों की सुरक्षा रहे जैसे धन धान, माल मिलकत की रक्षा करने के लिए चौकीदार रखते ऐसे ही सजाग अंदर से रहने के लिए हल्के विचारों के द्वारा जो परिवर्तित हो रहा है उसमें मन चला जाए तो जो सदा रहता है उसमें कैसे ठीक है? तो सावधानी रख सुख आता है तो आता है तो जाता नहीं क्यारे जब आता है तभी से जाना शुरू होता है और दुख आता है तो नहीं जाता जब दुख भी आता है तो जाना शुरू होता है पति मर गया उस समय जो दुख हुआ दो घंटे के बाद वैसा दुख नहीं रहता और दो महीने के बाद तो बेटे की शादी में दूल्हा की मां होकर नाच रही मिठाई खा रही बांट रही है ले रही दे रही तो सुख आता है तो आ, आता है आता नहीं है सुख पसार होता है आता नहीं है। दुख आता नहीं पसार हो रहा है तो दुख भी पसार हो रहा है ऑल इज पासिंग थ्रू तो सुख भी पसार होता है जीवन में से दुख भी पसार होता है चिंता भी पसार होती है हम देखने वाले हैं और ये जाने वाले जाते हैं तो सतत निवृत्त हो रहे हैं सुख भी निवृत्त हो रहा है दुख भी निवृत्त हो रहा है पुण्य का फल भी निवृत्त हो रहा है पाप का फल भी निवृत्त हो रहा है क्योंकि पुण्य और पाप प्रकृति में है अपने जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में नहीं तो बोले जीवात्मा और परमात्मा जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती भारा समझाने के लिए कहा जाता है वास्तव में जीव और ब्रह्म की एकता नहीं होती तो चलो जैसे भाई पति पत्नी गले लग गए अथवा दूध और पानी एक हो गए ऐसा नहीं कि जीव और ब्रह्म जीव और ईश्वर एक हो जाते हकीकत में जीव का जो अलग दिखना था अलग मान्यता थी वो मिट गई एक तो पहले थे बोले सागर और तरंग एक हो गए तो जब तरंग थे तभी भी तो सागर में ही थे और सागर का ही स्वरूप है बोले तरंग और समुद्र का पानी एक हो गया तो अरे भैया समुद्र का पानी और तरंग का पानी एक हो गया ये तुम्हारी नजरों में है बाकी समुन्द्र और तरंग दोनों एक ही तो थे ऐसे जीवात्मा और परमात्मा एक ही थे एक ही हैं एक ही रहेंगे लेकिन शरीर को मैं मानकर बदलने वाली चीजों से मेरापन मानकर जीवात्मा भूल बैठा इसीलिए वो जीवात्मा बन गया जीने की इच्छा उसकी धीरे धीरे अज्ञान किसे देवकूफी हटेगी तो बोलेगा अरे वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था आता न था नजर तो नजर का कसू नजर नहीं थी सूझबूझ नहीं थी तो नाम कमाई सदगुण भरती है दैवी गुण भरती है तो उस देव की यात्रा में सफल होता है तो ये बात पक्की हो जाए काम बन जाए कल्याण हो जाए आज एक समाचार आया 80 पंचासी साल का कोई वैज्य है 10 10-12-15 साल पहले मेरे को मिला था कई बार इधर भी आया और हरद्वार में भी मिला अभी उसने आशीर्वाद मंगाया कि मैं अनुष्ठान करने बैठता हूं बापूजी से आशीर्वाद अब अपने मन में जैसा आया इसे अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे मुंह खाएंगे अथवा तो फलाना खाएंगे या तो फलाना, तो फलाना, तो फलाना खाएंगे ये सब जानकार है देश विदेश में जाते लेकिन जैसा मन में आता ऐसे अनुष्ठान करते रहते हैं तो क्या होगा कि अपने को थोड़ा विशेष जानकार मानेगा जीवत्व की भ्रांति बनी रहेगी मैंने इतने अनुष्ठान किए मैं बापूजी के साथ पन्द्रह साल पहले हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा मैंने की थी आज मैंने बहुत याद किया था देखो तो अपने को बापूजी की बात आ गई ही हो गया हो तो ये चतुराई और व्यक्तित्व जब तक ज्ञानी महापुरुषों का संपर्क नहीं होता तब तक शरीर की आकृति और परिच्छिनता मिटती नहीं जो बदल रहा है उसको याद करके पक्का कर रहे हैं। और जो अबदल है उसका स्मृति ही नहीं कर पाते तो स्वतः प्राप्त है परमात्मा और स्वतः निवृत्त है प्रकृति स्वतः निवृत्त है सुख स्वतः निवृत्त है दुख स्वतः निवृत्त है बाल्य अवस्था स्वतः निवृत्त है शिशु अवस्था स्वतः निवृत्त है कुमार अवस्था पौंड अवस्था फिर 10 से 15 साल किशोर अवस्था वो भी निवृत्त हो गई आप निवृत्त करने थोड़ी बैठते और 30 के बाद 50 वर्ष प्रध अवस्था पचास के बाद पचास अवस्था वर्ष आपने बिताए क्या बीत रहे हैं तो ऐसे ही पचास वर्ष बीत गए तीस वर्ष बीत गए ऐसे सुख बीत गए दुख बीत गए सब तो पढ़ने की हद समझ है समझ की हद ज्ञान ज्ञान की हद हरि रस है हरि की अनुभूति है यह सिद्धांत ऊर्जा अर्थात जो स्वतः सिद्ध तत्व है उसमें टिक रहे उसमें सावधान रहे अब क्रोध आ जाए तो उस समय देखो कि क्रोध आया है आया है अब कितना करूं आपके हक की बात उसमें सजाग रहो भले क्रोध आया आपको करना है तो कर भी दिया लेकिन उस समय देखे भी रहो कि ये स्वतः सिद्ध में देखने वाला और ये आया है तो जाने वाला तो क्रोध में अनर्थ नहीं होगा जिस पर करोगे उसका भी हित होगा और आपका भी हित होगा लेकिन आप स्वतः सिद्ध तत्व में नहीं टिके तो क्रोध के तपन आई आपका हानि हुई तो उसको भी हानि होगी ज्ञानी का क्रोध तो दूसरे के हित के लिए होता है। ऐसी चिंता आई और गई दुख आया गया किसी ने ऐसा कह दिया फलाना यह है लम्बू मेरे जैसा है उसको याद करते करते अब वो तो कहीं गप सप लगाता और अपने याद करते करते जी सा। नहीं सा। नहीं सा। करते रहे, तो जो सदा टिका है उसमें नहीं टिक जो आई थी बात दो दिन पहले पांच दिन पहले उसको याद करके अभी जो सदा है उसका अनादर कर रहे जी सा तो स्वत स्वतः सिद्ध है परमात्मा स्वतः सिद्ध है मैं मैं हूं अब मैं काला हूं मैं गजान हूं मैं फलाना हूं ये ये बदलने वाले शरीर का नाम है अब मैं जुआन हूं मैं बूढ़ा हूं हूं तो पक्का है लेकिन बूढ़ा और जुआन है परिवर्तित हूं तो पक्का है लेकिन दुखी हूं तो दुखाकार वृत्ति आई तो गई सुखाकार वृत्ति आई तो गई शांत शांत वृत्ति आई तो गई विक्षिप्त वृत्ति आई तो गई लेकिन उसको देखने वाला कब गया तो स्वतः प्राप्त जो है वो परमात्मा है आत्मा और सहज में जो निवृत्ति प्रकृति प्रवृत्ति हो रही है और प्रवृत्ति में निवृत्ति हो रही है सहज जो प्रवृत्ति हो रही है सब में रक्त में इसमें उसमें प्रकृति में तो प्रवृत्ति है और जो प्रवृत्ति हो रही तो प्रवृत्त हो हो के निवृत्त भी हो रही है जो फरा सो झरा जो जन्मा सो मरा जो मिला सो बिछड़ा कितना भी लाख संभालो लेकिन जो मिला है वो बिछड़ेगा जो फगा है वो झरेगा फल गिरेगा जो आया है वो जाएगा लेकिन स्वतः सिद्ध जो तत्व है आत्मदेव मैं वो सदा रहता हूं इसलिए ईश्वर पाना तो इतना सरल है वशिष्ठ जी कहते हैं कि फूल पत्ती और टहनी को तोड़ने में परिश्रम है अपने आत्मदेव को जानने में क्या परिश्रम जान तो लेते उपदेश मात्र से लेकिन उसमें टिकने का सात्विक बुद्धि दृढ़ निश्चय सजगता ऐसी प्यास तो सुनते सुनते विचार करते करते जगत की थपड़े खाते खाते लगता कि तत्व ज्ञान के बिना परमात्म ज्ञान के भगवत प्रीति भगवत जप भगवत ध्यान भगवान के लिए सत्कर्म ये साधना है लेकिन सिद्ध अवस्था है कि जो स्वतः प्राप्त तत्व है वो है और जो सहज निवृत्त तत्व है वो प्रवृत्त होते होते निवृत्त होता रहता जय सिद्ध अवस्था में टे सूरमा होके युद्ध करो लेकिन हृदय से शिला किनाई राम जी दृढ़ रहो ये जो, जो सतत तत्व सिद्ध है वह है कितनी ऊंची बात कह दी वशिष्ठ महाराज अष्टावक्र कहते हैं कि जनक जो धन मिल गया सो मिल गया जो खो गया सो खो गया तो आने जाने वाली चीजें, तो अभी स्वतः ऐसा दुनिया में कौन है कि जिसके सारे कार्य पूरे हो गए हे राजा जनक ऐसा कौन है जिसके सब काम पूरे हो गए और बहू रानी सासू की चरण चंपी कर रहे हैं, बेटा सब काम पूरे हो गए बोले हाँ सासू जी आज तो मैंने भोजन बनाया ना वो सबको खिला भी दिया कुछ बजा भी नहीं और बर्तन भी मज दिए अच्छा मेरे अच्छा थी। और बब्बू के बाप को खांसी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा गुड़ जरा सा दो चार काली मिर्च का काढ़ा बना के आज इतवार है न इसलिए तुलसी के पत्ते तो नहीं देने चाहिए इतवार को वैसे तो काढ़ा दे दिया काढ़ा दिया और उनकी खांसी में भी शांति है वो भी सो गए अच्छा तो काढ़े की तपेली भी हरे वो भी मांझ के रख दी तो कोई काम बाकी नहीं बोले नहीं अच्छा बेटा जाके सो बोले नहीं सासूजी थोड़ा पैर चम्पी कर अच्छा तो पैर चम्पी भी करती जा और आराम भी करती जा। आ, जो जाए अच्छा जासू जा कोई काम बा, बाकी तो नहीं बोले नहीं सुबह उठी सासूजी जी बऊ बेटा कोई काम बाकी तो नहीं बोले सासू सब बाकी है बच्चों को नहलाना घर दुकान स्कूल में भेजना गाय दोना लाना रसोई बनाना आपके सुपुत्र के कपड़े अभी फ्रेश करना बात सब काम बात अब रात को तो सारा काम पूरा करके सोई सुबह सब काम बात आंखों का है अंधारों को झगड़ो मटाड़ी कोई नाम हो जगत के कार्य कोई पूरे हो गए क्या सबके निवृत्त हो रहे पूरे नहीं हो रहे निवृत्त हो रहे वो होके निवृत्त हो रहे हैं वो निवृत्त हो रहे कोई कैसे कोई कैसे निवृत्त हो रहा है तो स्वतः सिद्ध है आत्मा और स्वतः प्रवृत्ति में से निवृत्त हो रहा है प्रकृति प्रकृति तो क्रियमाण आनी गुणई कर्माणी सर्वश अहंकार विमुढ़ आत्मा करता अहम इति मानिए देह मैं मानकर जो अहंकार हो गया वो तो अपने इंद्रियों के, के शरीर की प्रवृत्ति निवृत्ति को अपना प्रवृत्ति अपना करता भुगता मानता है अहंकार से विमुड हो गया अपने को कर्ता मान रहा है हकीकत में कर्ता नहीं कर्ता भी नहीं भोगता भी नहीं कुछ लोग अपने को भोग्य बना लेते हैं ऐसा रोग ऐसा राम रोगन करके घूमे तो लोगों का हमारे तरफ ध्यान जाए तो लोग हो गए भोगता और हम हो गए उनके भोग्य न आप किसी के भोक्ता बनो न आप किसी के भोग्य बनो आप अनुमनता रहो जो सहज निवृत एकरस तत्व तो है शाश्वत तत्व तो है अनुमनता स्वतः प्राप्त तत्व तो अनुमनता इसमें सजाग्रह बड़ा बात इसमें टिक गए टिकने का अभ्यास करता भाई एक जैसे एक श्वास लिया वापस आए तो बीच की जो एक जरा सी सेकंड कंड आधी से कंडश वो स्वतः है तत्व है वो परमात्मा है परमात्मा परमात्मावस्था सदा प्राप्त तत्व जो बदल रहा है वो सदा निवृत्त तत्व इसका अभ्यास करे दीर्घा बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो पवित्र हो आहार व्यवहार सात्विक होता है पवित्र होता है तो कोई कठिन नहीं है इतनी प्रवृत्ति न करे संसारी के अपने को थका दे और इतना आलसी न हो कि तत्व के विचार करने की योग्यता ही मर जाए सजा इतना भावुक न रहे कि भाई ऊंची बात समझने की घड़ियां आए तो भावना में बैठ जाए और इतना खाली रूखा भी न रहे कि भावरस से कंगाल रह जाए एक माई थी बड़ी भावना वाली गुरुजी कब आए घर कब आए कब आए पति पत्नी ने गुरु को रिझाते रिझाते हां भरवा दे गुरुजी घर पधारे आए व क्या क्या व्यंजन बने गर्मी के दिन गुरुजी को भोजन परोस रही क्या अब मैं अपने हाथ से गुरुजी को पंखा गुरुजी खीर कैसी बड़े हुई बड़े बचिया बहुत बढ़िया हुई गुरु जी एक कैसा बना ये सब भोजन भी अच्छा बना गुरु जी भी संतोष है मैं कैसी भागशाली ऐसे करते करते भाव भाव में मैं कैसी भागशाली हूं भाव में ऐसा भाव चढ़ गया कि धबाहाक से गिर पड़ी थाली पे गुरु जी की दाढ़ी में खीर लग गई और धोती और कोई पूड़ी उधर गई तो सब्जी उधर गिरी तो गई आप गुरु जी को भोजन कराया कि मुसीबत कर दी भावना तो ठीक है लेकिन भावना के साथ साथ विचार शक्ति भी होगी अकेला विचार रूखा हो जाएगा अकेली भावना अंधी हो जाएगी भावना के साथ विचार विचार के साथ भावना हाउस में फिर सावधानी से सतकर्म सतकर्म भी निवृत्ति के लिए है सत्कर्म करके अपना फायदा लेने की वास्तव होगा तो प्रवृत्ति बढ़ेगी तो सत्कर्म करके जो सदा निवृत्ति है निवृत्ति प्रवृत्ति करके भी निवृत्ति हो जाएगी और एकदम निवृत्त हो गए तब भी निवृत्त हो जाए कितने भी कर्म करेंगे प्रवृत्ति करेंगे तभी भी आखिर तो निवृत्ति आएगी निवृत्ति के लिए करेंगे तो भी निवृत्ति आएगी बहुत ऊंची बात है वे पंचदशी कार ने लिखा है ऐसा ज्ञान हो गया तो फिर क्या है? कैसा अनुभूति हो गया अंदर में माया मेघो जगन नीरम माया रूपी मेघ है और जगत रूपी जल है जैसे तैसे बरसे मेरे को क्या है? महाकाश थी का हानि लाभ हम भी का विद्य थे माया रूपी मेघ कैसे भी बरस जगत रूपी पानी महाकाश को क्या हानि क्या लाभ फलानी जगह बाढ़ आ गई तापीन के पानी बढ़ गए सावरमती में पूरा आ गया फलाना लेकिन आकाश को कौन डुबा सका ऐसे ही परले में भी जो नहीं मिटता वो हम है परलय हो जाए बारह सूरज तप जाए शरीर जल के खाक हो जाए धरती पे हाहाकार अग्नि अग्नि अग्नि हो जाती कुछ नहीं रहता ऐसा भी समय आता है और ऐसा एक बार नहीं आया कई बार ऐसी सृष्टियां हुई और लीन हो गई तुम कौन सी चीज को संभाल के रखना चाहते तो हो उस समिवृत्त हो रही प्रवृत्त होके देख तैन चलो जग जाई काम आंखों का, का चु थीर न रहा आंखों के देखते देखते जगत बीत रहा है सब पसार हो रहा है प्रवृत्ति प्रवृत्ति में सुनिवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति तो स्वतः सिद्ध और स्वतः निवृत्त दो स्वता है निवृत्ति प्रकृति है और स्वतः सिद्ध परमात्मा है तो ये प्रकृति आपका शरीर है मन है बुद्धि है और उसको देखने वाला आपका परमात्मा आप हो तो खुला बोल दें हिम्मत करके तो आप हो परमात्मा और शरीर है माया आपकी <laughs> तो स्वतः सिद्ध और स्वतः निवृत्त दो तत्व है स्वतः निवृत्त प्रकृति है और स्वतः सिद्ध परमात्मा है तो ये प्रकृति आपका शरीर है मन है बुद्धि है और उसको देखने वाला आपका परमात्मा आप हो तो खुला बोल दे हिम्मत करके तो आप हो परमात्मा और शरीर है माया आपकी और आज हम परमात्मा भगवान ने तो दुनिया बना दी हम तो चिड़िया भी नहीं बना सकते तो अरे तो भगवान ने बना दी ये तुमने देखा क्या बोले नहीं सुना है कहां से सुना के शास्त्र शास्त्र से तो ये भी बात तो शास्त्र कहता है ने कि आत्मा और परमात्मा एक है ममई वांसो जीव लोके जीवभूत है सनातना वहां तो योगियों में बड़ी शक्ति होती है आप देखो बापू जी इतने हमको कोई बोलते कि आप संत हो तो हम कैसे मान लेंगे आप संत हैं हम संत कैसे मान लेंगे तो भाई संतत्व भी तो होता है मन और बुद्धि की विशेषता से तो ये विशेषता तो है प्रवृत्ति में बाकी संत जिससे संत है उसी से आप हुआ है तो वो जानते हैं संत जिससे संत है इसीलिए वो संत हैं बड़े हैं और आपने सुना है आप अभी जानते नहीं इसलिए आप अपने को छोटा जानते हैं छोटे जगह पे इसमें पहुंचने से ही बड़पन आ जाता है तत्व सदा सबसे सदा उससे बड़ा कोई है नहीं तो इस तत्व में टिकना ही ईश्वरत्व में टिकना है संतत्व में टिकना है दुखों के पार में टिकना है बात बहुत ऊंची है बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल है इससे कोई सरलता इससे बड़ी कोई सरल बात ही नहीं इससे ऊंची कोई बात ही नहीं जो निवृत्त हो रहा है वह माया और जो स्वतः सिद्ध है स्वतः प्राप्त है वह तत्व है स्वतः प्राप्त है परमात्मा शरीर तो पुण्य पाप से मिला लेकिन अपना मैं अपना पुण्य पाप से नहीं मिला शरीर तो जाति कुल मर्यादा के बंधन में लेकिन अपना आपा तो मौत का बाप भी नहीं छीन सकता मौत शरीर छीन सकती है बीमारी शरीर को भी मार कर सकती है निंदा शरीर की हो सकती है इंद्रियों की हो सकती है जो हम नहीं है उसी की निंदा हो सकती जो हम नहीं है उसी की मौत हो सकती उसी को फांसी लग सकती जो हम नहीं है हमको फांसी लगे ऐसा हो नहीं सकता हमारी मौत तो ऐसा हो नहीं सकती उनको स्वतः सिद्ध है अगर हमारी मौत होती तो हजारों बार शरीर पैदा हुए और मर गए तो हम अभी क्यों होते चोले बदले जो स्वतः प्राप्त है वो हम हैं लेकिन जो प्रवृत्त होकर बदल जाता है वो शरीर इस ज्ञान को सुनने से हजारों गौ कपला गौ दान करने का फल से भी अधिक फल होता है इस ज्ञान में अगर मनन और नित्य ध्यान करके टिक जाए तो आपका दर्शन करने वाला भी शांति का पुण्य का माधुरी का अधिकारी हो जाए चौकीदार रख दो सजाव विवेक जो भी काम करते हो उसमें तीन बातें मिलनी चाहिए जो आप काम करते हो वो आपके पुरुषार्थ के अनुरूप है आपके बल आपके बल के अनुरूप है आपके रुचि के अनुरूप है आपके विवेक के अनुरूप है तो वो काम करने में आपको सफलता मिलेगी सुखदुख आपकी रुचि नहीं है अथवा आपके विवेक मना करता है अथवा आप में वो काम करने का बल नहीं है फिर करोगे तो उसमें थकान आएगी गड़बड़ी हो जाएगी तो बोले महाराज अब रूचि तो है हमारा विवेक भी हां बोलता है लेकिन अब बल नहीं हम क्या करें क्या करें आराम करो कैसे आराम करें महाराज सो जाए ना बैठे रहें कि ना आराम करो राम में विश्रांति पाओ तो विश्रांति पाने से सामर्थ्य आ जाएगा जो स्वतः तत्व है उसमें सामर्थ्य है दिन रात काम करते करते आप बोलते बोलते मानो हम थक गए तो थोड़ी देर नहीं बोलेंगे विश्राम करेंगे तो बोलने की शक्ति आ जाएगी काम करते करते थक गए फिर काम नहीं करेंगे विश्राम करेंगे तो काम करने की शक्ति आ जाएगी ऐसे ही आप अपने स्वतः तत्व में थोड़ा शांत हो थो जाओ विश्राम विश्राम विश्राम विश्राम तो आप में सामर्थ्य आ जाएगा कुछ नहीं कर सकते तो विश्राम तो कर सकते जब विवेक मना करता है तब भी कुछ ना करो सामर्थ्य नहीं तो कुछ ना करो रुचि नहीं तो कुछ ना करो बोले तो महाराज रुचि तो नहीं है दुकान पे जाने की आप बोले कुछ ना करो तो रुचि तो नहीं है जाने की खाने की लेकिन क्या करे करना पड़ता है करना पड़ता है उसके पहले परमात्मा में विश्राम करो तो करने का भी स्वाद आएगा परमात्मा में विश्राम करने की अटकल नहीं है इसलिए मजदूर की नहीं जबरदस्ती करते तो फिर रस नहीं आता तो रस नहीं आता तो सुंदरी और सुरा चाहिए पान और मसाला चाहिए कुछ न कुछ विनोद चाहिए कोई न कोई आश्रय चाहिए फिर आश्रय खोजते रहते बाहर के आश्रय खोजते रहते तीन तनावों में तनते रहते इससे तो सीधा रस ले लो न परमात्मा का ले लो जो स्वतः प्राप्त है उसमें विश्रांति ओम शांति ओम शांति ओम मन इधर उधर गया फिर ओम शांति ओम विश्रांति से सामर्थ्य आ जाएगा फेस फेस हैप्पीनेस फेस ऑल इज पॉसिबल थ्रो मर गया अरे मेरा बेटा चला गया हायरे अब हाँ बेटा तो हायरे आय करने से ना बेटा जिंदा हुआ न वापस लौटा अपनी अशांति हुई ममता बड़ी है वो तो निवृत्त हो गया तो हो गया बाप चला गया अपना चला गया तो उसके लिए विधि है वो कर लो बाकी हैसो वैशो है करने से क्या हो जाएगा मेरे को एक घाटा पड़ गया वो घाटा पड़ गया तो न पड़े ऐसा कोशिश करो लेकिन अपने को सताने की क्या जरूरत है वो तो एक दिन तो निवृत्त हो जाएगा समझो उगराणी मर गई अब क्या करें उगराणी मर गई तो अपनी शांति मार दें वो उगराणी आए सब प्रयत्न किया फिर तो जब मर गई तो मर गई अब क्या है उसके पीछे हम क्यों मरे और हम मरना चाहें तो भी नहीं मर सकते वो तो उगराणी मरती है हम क्यों मरेंगे शरीर मरेगा हम क्यों मरेंगे हम तो स्वतः सिद्ध है जो बना है वो मरेगा न हम बने थोड़े हैं मना तो शरीर है ना मने तो संस्कार है तो संस्कार बदलेंगे संस्कारों को देखने वाले हम क्या बदलेंगे ये भी बदला वो भी बदला एक चेतन ना बदला रे, ये जगत है अदला बदला एक चेतन ना बदला रे। वही जीवात्मा ममई वांशो जीवलोक है तो मनुष्य ने पूछा कि भगवान आप तो अवतार ले आते हैं और आप तो भगवान है और हम जीव है फिर आप बोलते हो आ, तुम और हम एक हैं तो कैसे तुमने तो ये दुनिया बना ली और हम तो एक चिड़िया भी नहीं बना सकते भगवान ने कहा अगर भाई बनाने से ही तुम अपने को भगवान जान लो तब भी भी चलो रात की स्वप्न की दुनिया तुम बनाना और जागृत की दुनिया हम बना लेंगे तब तो से जीव को स्वप्न आने लगा स्वप्न में बन जाता है कि नहीं संकल्प से गाड़ी मोटर सुखी दुखी रेलगाड़ी डिब्बे और अब जो खीर मिठा रबड़ी अब भी रबड़ी बुरी ले नड़ियात के गोटे आनंद के गोटे मुंबई नो हलवो रात के सपने में सब बन जाता है वंगे हर आप नहा रहे आप गंगा जी घर में आती तो वहा के ले जाते अब पलंग गंगा में जाता तो तुम गंगा सागर पहुंच जाते फिर भी तुमने बना दिया ना गंगा ही अपनी स्पेशल ढंग से बना दिया गंगा यमुना जो भी कुछ है। तो है ना तुम्हारा स्वतः सिद्ध तत्व लेकिन ये उल्टे संस्कार बहुत हैं और ये दिव्य संस्कार भी मिले थोड़े से ये भी कितने वर्षों से आते जाते पुण्य जोर हुआ भगवान की कृपा हो गई गुरु को मिला अब इसको संभाल के रखे बरसात आती तो फालतू तो घास तो बहुत हो जाती लेकिन गुलाब के फूल थोड़े होते वो तो कलम लगाते फिर गुड़ाई करते रहते तभी गुलाब के फूल खिलते ऐसे परमात्मा अनुभव का गुलाब का फूल खिलाना है तो ऐसी कलम लगानी पड़ती सत्संग और फिर निदाई गुड़ाई करके उसका ध्यान रखना होता जगत का सारा राज मिल जाए उससे भी ये दो वचन जो मिले हो ज्यादा कीमती है सारी सृष्टि का राज मिल जाए वो तो राज भोगेगा और सोता निवृत्त होता जाएगा रोएगा मैं राजा था बूढ़ा हो गया मेरा कोई मनता नहीं पृथ्वी के धूली के कण कोई गिन सकता है लेकिन धरती पे कितने राजा हो गए वो नहीं गिन सकता अब कितनी बार सृष्टि होके परलय हो, हो गई गंगा के बालू के कण कोई गिन सकता है लेकिन कितनी बार सृष्टि हो के परल हो कोई नहीं गिन सकता <खँखँख> तो इससे क्या है कि खिंचाव तनाव आसक्ति और सत्य बुद्धि जगत की कम हो जाएगी तो जो निवृत्त हो रहा है निवृत्त हो गए तो फिर बुद्धि को ज्यादा परिश्रम नहीं रहेगा बुद्धि शांत रहेगी बुद्धि शांत रहेगी तो बलवान होगी उसे आराम मिलेगा तो फिर मन के कहने में नहीं चलेगी बलवान होगी तो, तो मन को अपने कहले में चलाएगी तो मन इंद्रियों के कहने में नहीं जाएगा तो इंद्रियों को भी विश्राम मिलेगा तो शरीर इंद्रियां भी स्वस्थ मन भी स्वस्थ बुद्धि भी स्वस्थ और स्व भी स्वस्थ में आ जाएगा अगर स्व में स्व स्वस्थ नहीं होता तो इंद्रिया तो विषयों के तरफ खींचेगी मन इंद्रियों के तरफ जाएगा अब बुद्धि इंद्रियों के हां में आ करेगी स्व उसमें भटकेगा धीरे धीरे धीरे धीरे कीट पतंग की योनि तक पहुंच जाएगा और ये सोता तत्व में टिक गया तो धीरे धीरे याद करते करते विषयों से इंद्रियों में आ गए इंद्रियों से मन में आ गए मन से बुद्धि में आ गए बुद्धि से मैं में टिक गए एक मांडु की उपनिषद का वर्णन आता है मंडू कृषि हो गए उनकी परंपरा से मांडुक की परंपरा चल तो मंडू क्या मेडक मंडूक बोलते हैं तो कीड़ी तो कदम कदम पैर रखती हुई चलती धीरे धीरे लेकिन मंडुक क्या करता है कि कूद कर अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता तो ये जो ज्ञान है मांडु की उपनिष्त का ये कूद कर अपने आत्मा में आ गए जैसे मेढक क्या करता है आगे नहीं चलता पीछे हटता है फिर छलांग मारता है जहां पहुंचना है। ऐसे यहां पीछे हटना है और अपने लक्ष्य में पहुंचना धर्म का आचरण करने से हम सचमुच में धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं उसका पहचान क्या है कि हृदय में संसार की आसक्ति से उपरांत आ रही वैराग आ रहा है तो आपका जीवन धर्म के रस्ते और संसार में और प्रीति हो रही है और प्रीति हो रही है तो समझो कि धर्म के फल आपको नहीं मिल रहे हैं संसार में और इंटरेस्ट है तो आपको धर्म में धर्म का फल नहीं मिल रहा है अब भगवान में इंटरेस्ट आ रहा है तो निवृत्ति में इंटरेस्ट आ रहा है भगवत सुख में तो आपको धर्म का फल मिल रहा निवृत्ति योगते ज्ञान ज्ञानते मोक्ष पाए पद निर्वाह धर्म अनुष्ठान करेंगे तो फिर विषय विकारों से निवृत्ति होगी निवृत्ति होगी तो ध्यान में बैठेंगे विचार करेंगे जोग करेंगे जोग से फिर ये ज्ञान सुनेगा उसमें टिक जाएगा सब परिवर्तन होने वाला परिवर्तित होता है टिकता है वो टिकता तो टिकने की स्मृति हो ये अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धो ये शरीर मैं हूं और संसार सच्चा इस प्रकार का मोह मेरा नष्ट हो गया और मुझे स्मृति हो गई कि युद्ध में चाहे शरीर मर जाए फिर भी मैं वही का वही मर हु और जीत भी जाए तो जीता हुई एक दिन छोड़ना पड़ेगा ये वो मेरे को अब कुछ नहीं अब मेरे लिए संसार खेल है करि वचनम तवा। वचन अम अब तुम्हारे वचन करूंगा हार बराबर सूरमा हो गया युद्ध तो क्या तो जो है सो है उसको जानकर फिर तो तत्परता से अपना काम करेगा आसक्ति नहीं रहेगी अहंकार नहीं रहेगा चिंता नहीं रहेगा भय नहीं रहेगा शोक नहीं रहेगा परेशानी नहीं रहेगी मानो सारे दुखों की जड़ ही कट गई ऐसा दिव्य ज्ञान है सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमोम मता तो मेरे मत में बड़ा योगी है सुख और दुख सब गुजरने वाला जरा सा वा सुख है जरा सा दुख और गुजरने दे गुजरता जो गुजरता बोले सुख आता है हकीकत में सुख आता नहीं है पसार होता है दुख आता है आता है तो टिकता थोड़े आता है रवाना होता है पसार हो रहा है धर्म के चार चरण हैं एक तो सत्य दूसरी दया तीसरा तप और चौथा दान ये धर्म के चार स्तंभ हैं अधर्म के भी चार स्तंभ हैं असत्य अहिंसा असंतोष और कला अभी और चाहिए और डॉलर चाहिए और ये चाहिए ये अधर्म के तरफ ले जा रहा है मन तो अपने ईश्वरत्व को पाना है फैक्ट्री को पा कंपनी पा लिया वो पा लिया तो, तो छूट जाएगा ऐसा पाओ जो भी नहीं छूटता ऐसे को जानो जो कभी नहीं आपसे चाहता जो छोड़ के जाना है उसको पा लिया तो क्या बात रिची जो कभी नहीं छूटता उसको जान ले तो बहादुरों का बाप हो गया मैदान में पहलवान को पछाड़कर बहादुर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन ए, जो माया में गिरे हुए उनको उठाकर ईश्वर बना दिया तो बहादुरों का बाप हो गया छह प्रकार के लोग सदा दुखी रहते हैं जो दूसरे को देख के जेल रखता है वो दुखी रहेगा इतना भी है और चाहिए असंतोषी भी दुखी रहेगा और जगत को सच्चा मानेगा जरा जरा जराबाद में क्रोध आदि करेगा वो दुखी रहेगा जो संदेह करेगा मेरी मिसेस कैसी है मेरा मिस्टर कैसा है ऐसा है शंकालु भी दुखी रहेगा जो जरा जराबाद जरा में घृणा कर देगा ऐसा है ऐसा है वो भी दुखी बनेगा जो दूसरे के सहारे जिएगा ये कृपा कर दे ये कुछ दे दे फलाना सेठ दे दे फलाना ऐसा कर दे वो भी दुखी रहे अपने आत्मा के सहारे रहे शंका क्यों करे जरा जरा बात में क्रोध क्यों करे असंतोष क्यों रहे ईर्षा क्यों करे सदा दुखी रहना हो तो ईर्षालु बन जाओ असंतोषी बन जाओ क्रोधी बन जाओ शंकालू बन जाओ घृणाकर्ता बन जाओ और दूसरों के सहारा खोजते लग जाओ दुखी रहो और सुखी रहना है तो अपने जो नित्य तत्व उसका सहारा घृणा की जगह पर सब में अपने चैतन्य तत्व का आनंद शंका नहीं जैसे पेड़ पौधों के तरफ देखते हैं नदी तालाब के तरफ आत्मभाव से देखें क्रोध क्या करे क्रोध पे क्रोध करे क्रोध आया तो उसके साक्षी बन असंतुष्ट क्या संतुष्ट सततम योगी अपने आत्मा में संतुष्ट ऋषालु क्यों रहे सुखी के प्रति प्रसन्नता सुखी है तो इसी के रूप में मैं ही सुखी हूं आ दुखी है तो करुणा करें अपने चित्त को बनाना तो अपने हाथ की बात है बंगाल में एक साधु हो गया उसका नाम था अगस्त योगी अगस्त योगी 1902 में ऐसा तब किया ऐसा तब किया 10 वर्ष तक बाया हाथ खड़ा कर खड़े स्वर्य जटाएं बढ़ गई वर्षा सहे धूप सहे आंधी सहे तूफान से सब सहे खड़े खड़े खाए झूला लगाया ये तो दस वर्ष है एक जोगी को मैंने देखा था बारह वर्ष उसने खड़े हाथ का कुंभ के मेले में वो घूम रहा था तो हम छत पे थे तो हम गया कि हजारों लाखों आदमी में एक आदमी ऐसा जा रहा है तो हम दौड़ के उधर पहुंचे जिस मकान में ठहरे थे वहां तो से गुजर रहा था पास तो हमने पूछा महाराज हाथ ऊपर करके क्यों जा रहे क्या आपकी मांग है बोले स्वामी जी मैं खड़ेश्वरी था एक हाथ खड़ा करके बारह साल तप किया अब ससुर नीचे ही नहीं होता सुख एक हाथ तो खड़ा रहेगा दूसरे हाथ में बीड़ी फूंक रहा है तो हाथ खड़ा रख के खड़ेश्वरी बना लेकिन सुख के लिए तो बीड़ी की गुलामी बनी रही ना सौ में नहीं टीता न ये जो मरने वाला है उससे कुछ करके बन जाए तो उद्देश्य तपस्वी था तपस्या करके कुछ पाना नहीं उद्देश्य भगवान को पाए भगवान के सिवा को पाने के लिए तप किया तो फिर क्या किया भगवत ज्ञान भगवत ज्ञान पाने का उद्देश्य तो अगस्त सात दो बंगाल में हो गए 1902 में 10 साल वर्ष तक बाया हाथ खड़ा करके तपस्या गया घोसला बना दिया चिड़ियाओं नेबिर जी कहते हैं गृह होए के कथे ज्ञान भोग की इच्छा और ज्ञान का वर्णन करता है नशा पी के धरे ध्यान सुल्फा बुलफा लगा के ध्यान धरे ही होकर खप्पे खप्पे खप्पे करके गृह हो के कथे ज्ञान नशा पी के धरे ध्यान जोगी हो के कूटे भांग कहे कबीर ये तीनों ठग सुखी कौन है कि जो बेकार के संकल्प विकल्प नहीं करता जिसको दुखद संकल्पों का बोझा उठाने की इच्छा नहीं है बेवकूफी नहीं वो सुखी है कष्ट कौन सुखी है जिस पर कर्ज नहीं है खाने पीने के लिए पांचवें छठे दिन रोटी मिल जाती है लेकिन हृदय में संतोष है तो वो सुखी है लेकिन जो लोन लेके गाड़ी लेते हैं लोन लेके हाउस लेते हैं फिर इतवार को घास काटते रहते पहले तो कहावत थी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब नहीं तो घास काटोगे आजकल तो पढ़ लिख के बड़े ग्रेजुएट होकर अमेरिका में जाकर हाउस लेके घास काटते काटते के नहीं काटते अमेरिका वाले घास काटते एवरी सनडेज कटिंग रखो घास काटते तो जितना बाहर का सुख और सुविधा चाहा उतना ही प्रकृति की आदास्था है तो घास नहीं काटो ऐसा उद्देश्य नहीं कहने का लेकिन प्रकृति की सहूलत लेगा तो उसमें प्रकृति का करते करते करते करते पुरुष में टिकने का टाइम नहीं रहेगा इसलिए रामतीर्थ बोलते थे कि हे संसार को सत्य मानने वाले भोले लोग अपना समय शक्ति मकान और फर्नीचर और रुपया पैसा बढ़ाने और सजाने में बर्बाद मत करो ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम अकार ठगे चले जाओगे कोई आइडिया से कमाया कोई मेहनत से कमाया खींच खींच के एक ढगला करके कोई चला गया कोई छोटा ढेर करके गया कोई बड़ा ढेर करके गया एक महाराज तो ऐसा कहते हैं कि रुपयों जैसी कोई बेकार चीज नहीं दुनिया में सबसे बेकार रुपया है मनी अमेरिका बोलता मनी जहनी एक संत बोलते हैं अभी हयात सबसे अगर बेकार चीज है तो रुपया है न खाने के काम आवे न ओढ़ने के काम आवे न चूसने के काम आवे न प्यास मिटाने के काम उन कम वक्तों को निकालते तब वस्तुएं मिलती वस्तु तो काम की है बेकार है पैसा बेकार है पैसे जैसी कोई और बड़ी बेकार चीज नहीं किसी काम में नहीं आता संभाल संभाल के मरो रखवाली करके मरो वैसा तो बोल सबसे रद्दी बेकार चीज है तो पैसा है किसी के काम में नहीं आता पानी तो पीने के काम आए कपड़ा तो उड़ने के काम आए बिछोना तो बिछाने के काम आए पैसा किस काम में आता जब निकालते तब चिंता रहित हो जाते वस्तु का उपयोग कर सकते उसी पैसे के लिए अपना पूरा परब्रह्म परमात्मा का अनुभव छोड़ के पैसे के पीछे लगा हां व्यवहार चलाने के लिए थोड़ा आए और गए तो ठीक है वो ढेर करो संख्या बढ़ाओ तो तो बेकार तो है थोड़ा बहुत चले साईं ते इतना मांगिए नौ कोटी सुख समा मैं भी भूखान आ रहा साधु भी भूखा न आ जा हाँ इतना कमाओ ऐसा हो गया अपना भी गुजरा चले अपना धर्म कर्म साधु सुंद बस हो गया एंड मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियन एंड मिल, यानन, मिल, यानन, मिल, यानन, मिल, यानन, मिल यानन, ऐसी जगत की जानकारी ये जानो वो जानो इतना जानो जितना जरूरी है रेलवे स्टेशन पे आदमी गया के साथ दिल्ली मेल कितने बजे जाता बोले आठ बजे अच्छा आगरा लोकल बोले ग्यारह बजे बोले कर्णावती का समय सर बोले सुबह साढ़े पांच बजे शताब्दी कितने बजे जाएगी बोले पौने दो बजे अच्छा सर ये बताइए कि वो जनता कितने बजे आ जाती बोले इतने बजे अच्छा सर और वो तारहंगा लोकल बोले इतने बजे तो गुजरात क्वीन सर कितने बजे आती है बोले शाम को छह बजे सूरत का पहुंचती सर दस बज इतने में सर फला नहीं कितने बजे आ जाए अरे बोले तेरे को जाना कहा है बोले मेरे को तो पटरी पार करना है सिर का को खपाता है इतना ऐसे तेरे को जन्म मरण की पटरी पार करना है जो गुजर रहा है उसको गुजरने वाला मान ले और जो टीका है उसको मैं मान ले सो हम बस इतना ही तो करना है श्वास अंदर जाए तो सो बाहर आए तो हम इतना ही तो पक्का करना है उसमें टिकना है दुख आता उसको देखने वाला मैं हूं चिंता उसको देखने वाला मैं हूं है उसको देखने वाला मैं हूं देखने वाला मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं कौन हूं खोजते खोते जा तो टिक बस इतना ही तो करना है मंदिरों में मस्जिदों में चर्चों में दुनिया के कहीं कहीं जाओ लेकिन जब ये नहीं किया तो बाकी सब अधूरा है ये कर दिया तो फिर गए तो गए नहीं गए तो कोई बात नहीं अपने हम तो मंदिर में नहीं जाते लेकिन मंदिर सिवा हम रहते भी नहीं जहां रहते वहां मंदिर ही मंदिर हो जाते आप आत्म मंदिर में पहुंच जाओ फिर तो आपका मन मन का उसकी माला है तन उसका एक शिवाला है जब देखो भोला भाला है हर हर ओम ओम हर हर ओम हर ओम हर हर ओम ओम हर हर, हर, ओम हर खुश फिरता नंगम नंगा है नैनो में बहती गंगा है खुश फिरता खुश फिरता नंगम नंगा है नैनो में बहती गंगा है खुश जो आ जाए सो चंगा है दिल रंग भरा मन रंगा है जो आ जाए सो चंगा है दिल रंग भरा हर हरो मोम हर हरो मोम हर हरोम हर हरो मोम हर हर जंगल में जोगी बसता है गह रोता है ग है जंगल में जोगी बसता है घर रोता <दिलग वस्ता> है घर हंसता है दिल पुष कहीं नहीं फंसता है तन मन में चैन बरसता है दिल पुष कहीं, कहीं... कहीं नहीं हंसता है तन मन में चैन बरसता है ओम ओम ओम हर हर हर हर हर हर ओम न मरने जीने की और पवन रुमाल पसीने की चाह मरने जीने की और पास उसी के पंची आते दरिया गीत सुनाता है पास उसी के पक्षी आते दरिया गीत सुना हर हर मो हर हर हर हर कुछ फिरता नंगम नंगा है शरीर के ओढ़णे जाति के ओढ़े मत और पंथ संप्रदाय के ओढ़े उसने उतार के फेंक दिए अपने सोहम में नंगम नंगा कुछ फिरता नंगम नंगा नंगा नये में बहती गंगा है ज्ञान की नजर से सब देखता कि गुजरने वाले बदलने वाले इनके अंदर जो सत्ता आकाश रूपया बदले कुछ फिरता नंगम नंगा है नये में बहती गंगा जो आ जाए सोचंगा है मन रंग भरा दिल रंगा है मन में गुरु का ज्ञान है उस रंग से दिल रंगा हुआ है उसको अब बाहर के सुख की जरूरत नहीं वो सुख का भिखारी नहीं तो सुख का दाता हो गया वो ज्ञान का भिखारी नहीं ज्ञान का दाता हो गया वो आनंद का भिखारी नहीं आनंद का दाता है राजा की बोझ फते बौज